ईश्वर की उपासना ईश्वर का ध्यान का अभ्यास करते हैं आज मंत्र लेंगे संध्या के दूसरे मंत्र को ओम भो पुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रो ओम सह पुनातु तो कंठे ओ महा पुनातु हृदय ओम पुनातु पुनाथुनाभ्या ओम तपह पुनातु पुनाथु ओम सत्यम पुना पुनः ओम खं ख्रह्म पुनातु सर्वत्र। इस मंत्र में विशेष रूप से जो हमारे शरीर के अंग हैं उनका ईश्वर के साथ संबंध करके और ईश्वर के द्वारा इन अंगों पर विशेष कृपा होनी चाहिए अथवा इन अंगों की ईश्वर के साथ अनुकूलता होनी चाहिए इसका संकेत होता है भू ईश्वर का नाम है और वो प्राण के समान यहाँ पर है अर्थात सर्वव्यापक ईश्वर और जैसे प्राण हमारे शरीर का आधार है प्राण के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते ऐसे ही प्राणों का भी प्राण ईश्वर है अर्थात ईश्वर को अत्यंत महत्वपूर्ण अत्यंत अनिवार्य आवश्यक साधन या आश्रय मान करके प्रार्थना की गई है इसमें हे प्राण स्वरूप ईश्वर आप हमारे सिरसी पुनातु सिर में पवित्रता उत्पन्न करें सिर की पवित्रता का अभिप्राय है सिर यहाँ चिंतन का संकल्प का एक प्रकार से साधन है संपूर्ण शरीर का नियंत्रण सिर के माध्यम से होता है तो शरीर के प्रत्येक अंगों की जितनी भी चेष्टाएं हैं आत्पैरादि का संचालन या जो भी है इन सबसे संबंधित संकल्पों का आधार ये सिर होता है तो सिर की पवित्रता का अभिप्राय होगा हम ऐसी कोई भी योजना ऐसा कोई भी संकल्प ऐसा कोई भी चिंतन नहीं करें जिसमें अपवित्रता आती हो अर्थात जो राग हैं द्वेष हैं काम क्रोध आदि क्लेश हैं इन क्लेशों के आश्रय से जो चिंतन विचार मनन आदि करते हैं संकल्प योजना करते हैं वे सारे के सारे अशुद्ध होते हैं अपवित्र होते हैं उनका कारण इस शरीर की ही सिर की ही अपवित्रता मानी जाएगी यहीं पर विचारों का क्लेशों के साथ हम समन्वय करते हैं इस कारण से ऐसा समन्वय नहीं हो कोई भी चिंतन कोई भी संकल्प कोई भी योजना कोई भी विचार क्लेशों से बाधित होकर हम नहीं करें सिर के द्वारा <खेँ> दूसरी है सिर के अंदर जो कोई रोग भी हो सकता है तमोगुण के कारण निद्रा आदि जैसे अच्छे कार्यों में आने लगती है तो ये सब भी इसकी अपवित्रता ही मानी जाएगी तो ऐसी भौतिक जो अपवित्रता है वो भी नहीं रहे इनको ईश्वर के माध्यम से हम दूर करें भौतिक पवित्रता ईश्वर के माध्यम से किस प्रकार से दूर होगी केवल उनके दिए हुए साधनों का सदुपयोग करके या जो भी हैं एक पदार्थ का जो दूसरा जैसे औषधि आदि है वो जो शोधक होते हैं उनके माध्यम से इनकी शुद्धि करना चूँकि दोनों ही रचनाएं ईश्वर की ही है जो हमारा शरीर है वो भी ईश्वर की रचना है और इसमें जो भी कृति आएगी हमारे ही दोषों के कारण उसका निदान भी ईश्वर के द्वारा ही उपलब्ध है इस प्रकार से ईश्वर की स्मृति से संबंध से पुनः उसका भौतिक निदान करना और विशेषकर क्लेशों का संबंध नहीं होने देना मानसिक सिर की सिर की क्रियाओं के साथ ये सिर की पवित्रता है नेत्र की पवित्रता जो चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए जिसको देखने का निषेध होता है वर्जन होता है उन दृश्यों को देखना नेत्र का विकार है तो इस प्रकार से नेत्र में वही जो मूल तो संकल्प ही रहेंगे क्लेश ही रहेंगे फिर भी नेत्र के द्वारा उन क्रियाओं को नहीं करना अभद्र को नहीं देखना अभद्र को नहीं सुनना से भद्रम करने भी श्रीनुयाम देवा भद्रम पश्चिमा ऐसे ही नेत्रों से अच्छाई को ही देखना नेत्रों से अच्छाई देखने का दूसरा अभिप्राय ये भी होगा कि हमारे जो कार्य होते हैं जो कर्म हम संपन्न करते हैं वो हमारे निंदा कारक नहीं हो यदि हमारे काम बिगड़ते हैं अनुचित होते हैं तो उससे हमको अभद्र देखना सुनना पड़ता है प्रतिक्रिया उल्टी विपरीत हमको अनुभव करनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति ना बने हमारे आँखों के सामने ऐसा कोई अनिष्ट ना होवे जिसके हम संयम कारण हैं तो इस प्रकार से अपने कार्यों के प्रति भी ठीक प्रकार से ध्यान देना उचित करना ऐसे कार्यों को करना जो अच्छे परिणाम आए और जहाँ पर भी जो वर्जित दृश्य हैं कहाँ देखना चाहिए किसको नहीं देखना चाहिए उन सब चीज़ों को भी नेत्र इंद्रिय से असंबद्ध रखना ये नेत्र की पवित्रता होगी भौतिक पवित्रता नेत्र की शुद्धि आदि जो भी है जल से स्नान आदि से प्रक्षालन करना ये भौतिक शुद्धियाँ होगी ये भी इसके अंतर्गत तो आएगा स्व पुनातु कंठे स्व मतलब यहाँ सुख स्वरूप ईश्वर हमारे कंठ को पवित्र करें कंठ हमारी वाणी का प्रतीक या आधार है कंठ के ही माध्यम से हमारे जितने भाव हैं वो सारे के सारे बाहर व्यक्त होते हैं अर्थात हमारा जो आंतरिक रूप होता है कंठ उसका द्वार है देखने का वाणी के माध्यम से व्यक्ति अंदर कैसा होता है ये दिख जाता है शरीर से केवल आकृति से बाह्य आकृति से पूरा पूरा व्यक्ति पहचान में नहीं आता है लेकिन भाषा से वह तत्काल पकड़ में आता है मूर्ख है विद्वान है लोभी है कैसा है उसकी बाणी उसको बता देती है तो हमारे जो आचरण हैं व्यवहार हैं अच्छे अगर भीतर रहेंगे तो कंठ से उनकी वैसी ही अभिव्यक्ति होगी हमारी बाणी उतनी ही अन्यों के लिए प्रिय होगी हितकर होगी और अपने भी लिए सत्य मृदु आदि वाणी हो तो इस प्रकार से ऐसे उत्तम शब्दों का वाणी का अर्थों को प्रकट करना ये कंठ की विशेषता है तो ऐसी विशेषता हमारे कंठ में रहे इससे हमको भी सुख होगा और दूसरे को भी सुख होता है वाणी के माध्यम से हम दूसरे को बहुत अधिक दुख पहुँचाते हैं शरीर से अधिक वाणी से भी दुख पहुँचाया जाता है तो ऐसी वाणी भी हम ना उच्चारण करें जिससे अन्यों को कष्ट हो यही कंठ की अपवित्रता हो जाएगी यानी कठोर आदि शब्द जो बताए गए वहाँ पर ऐसा उच्चारण करना ये सब कंठ की अपवित्रता है तो ऐसा हम प्रयास करें इन अपवित्रताओं को हटाएं और ये पवित्रताएं ईश्वर के सुख स्वरूप का ध्यान करने से हटेगी अर्थात बाहर के लोगों से जब हम अनिवार्य अपेक्षाएं रखते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं ऐसी में उनके प्रति हमारे दुर्वचन निकलते हैं या दूसरे जो लोग अनिष्ट करते हैं या हम दुर्बलता के कारण सहन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरों के लिए हमारे से अभद्रवचन निकलते हैं तो वो सारे के सारे दुखद स्थितियों के कारण होता है यदि हमारे पास आंतरिक सुख होगा तो हमारी वाणी इतनी कठोर नहीं होगी इतनी अवाज्य नहीं हो सकती है भीतर से असंतुष्ट व्यक्ति ही अवाच्यवाणी का प्रयोग करता है तो ईश्वर को स्वरूप मानते हुए हम अपने अंदर भी उस सुख को अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो हमारी वाणी इतनी उत्तम होगी कंठ की पवित्रता है भौतिक पवित्रता कंठ का शोधन आदि करना कफ आदि की निवृत्ति होनी चाहिए तो पाचन आदि की अव्यवस्था से कंठ में दोष प्राय आते हैं उच्चारण में दोष होता है कफ आदि के भरे रहने से तो इन सब का भी यथायोग्य निदान करना भौतिक रूप से औषध आदि के माध्यम से अथवा मूर्ख प्रक्षालन आदि के माध्यम से एक आँखों का भी बहुत अधिक कंठ के साथ संबंध रहता है प्रातः काल जो दातुन करते हैं जीव का उसको करने की वजह से उंगली से थोड़ा अंदर करके कंठ में वो जो लटकता है ना काग जो होता है वहां तक उंगली डाल करके यदि करते हैं दो चार बार तो उससे क्या होता है कंठ बहुत अधिक साफ़ हो जाता है और उसके साफ होने से आंखों पर बहुत अधिक अच्छा प्रभाव रहता है वो यदि जमा रहता है तो आंख में भी बाधा होती है वो यदि पूरा साफ होता रहता है तो आंख को बहुत लाभ होता है ये इसके तो साफ़ करते इसमें इतना करना चाहिए उंगली डाल करके दो और वहाँ तक दो चार करने से वो जो भी जमे होते हैं मोटे कफ ये निकल जाते हैं तो इस प्रकार से आँखें से ठीक रहती हैं तो ये भौतिक सफाई इस प्रकार से धोने के साथ साथ ऐसे जीववा करते हैं वो धातुन से तो जीवादि को भी ठीक प्रकार से साफ करना ये भौतिक शुद्धि पवित्रता इसकी मानी जाएगी महापुना तो हृदय महा अर्थात महान ईश्वर महत् स्वरूप अत्यंत गुण वाले जो ईश्वर हैं वो हमारे हृदय को पवित्र करें तो ईश्वर की महानता अर्थात हम हृदय से अत्यंत उदार होवें हमारी मनोवृद्धि जो होती है सामान्य रूप से संकीर्ण होती है स्वार्थनिष्ठ होती है दूसरों के प्रति हम सुख की कामना नहीं रखते हैं दूसरों के हित की उपकार की हम भावना हृदय में नहीं रखते हैं तो इस ये सब के सब हृदय की अशुद्धियाँ हैं संकुचित हृदय वाला होना संकीर्ण हृदय वाला होना ये हृदय की अशुद्धि है तो ठीक इसके विपरीत उदारता आनी चाहिए अर्थात आत्मीयता वसुधैव कुटुंबकम जो का जो आदर्श कहा गया है वो उदार चेता उदार हृदयों के अंदर होती है तो उस अवस्था को लाना उदार ईश्वर के माध्यम से अर्थात जहाँ तक हो सके हम दूसरों को हित को भी सोचें केवल अपने ही हित का ध्यान नहीं रखें अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए जीवन पूर्ण नहीं करें दूसरों के लिए भी हमारा जीवन होना चाहिए जैसे हम दूसरों के उपकार से अपना जीवन जीते हैं ऐसे ही हमारे जीवन से भी दूसरों का उपकार होना चाहिए तो इससे हृदय की पवित्रता या उदारता आती है ईश्वर स्वाभाविक रूप से सभी के हितैषी हैं हितकारी हैं परोपकार प्रिय हैं तो ये वही यही ईश्वर की महत्ता है तो ईश्वर की इस महिमा के माध्यम से हम अपने हृदय को भी अन्यों के उपकार के अनुरूप बताए बनाएं। उपकार का जो आधार होता है बल और विद्या और तीसरी है ये भावना बलवान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति धनवान व्यक्ति ये तीनों ही अन्यों के लिए विशेष रूप से उपकारी होते हैं धनवान बलवान और विद्वान परोपकार के आधार हैं ये दूसरों के प्रिय हो सकते हैं ये तीन व्यक्ति यानी अन्यों को का हित सिद्ध करने के लिए तीन गुण चाहिए तीन ऐसे चाहिए ये तो इन तीनों में भी भावना मुख्य होती है साधन होने के बाद भी अगर भावना नहीं है देने की धन है लेकिन भावना नहीं है तो नहीं कर पाएंगे विद्या है लेकिन दूसरों को देने की भावना नहीं है विद्या से हम अपना और स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं तो ये अनुदारता हो जाती है तो भावना के साथ साथ ये साधन भी होने चाहिए बिना साधनों के दूसरे का केवल भावना मात्र सिद्ध होगा नहीं तो विद्या के लिए भी धन के लिए भी बल के लिए भी प्रयास करना चाहिए तो और धन बल विद्या होने के बाद फिर उसका उपयोग होना चाहिए उससे यह आत्मीयता की भावना या परहित की भावना उत्पन्न होगी केवल कामना करने मात्र से नहीं होती है दूसरों की सेवा रक्षा उपकार करने से भी हृदय पवित्र होता है तो यह हृदय की पवित्रता है जनह पुनातुनाभ्याम जनह का मतलब है यहां सृष्टि का उत्पादक ईश्वर वो हमारे नाभि को पवित्र करें नाभि यहाँ क्या है संपूर्ण शरीर का जनक है नि सारा शरीर नाभिक के माध्यम से ही स्वस्थ रहता है बलवान रहता है नाभि अंगों के उत्पत्ति का कारण होता है तो नाभि की शुद्धि तो अन्य कोई इस प्रकार से विशेष नहीं होता है इसकी शुद्धि का माध्यम मुख्य रूप से प्राणायाम होता है प्राणायाम के माध्यम से नाभि की शुद्धि होती है नाभिक की दुर्बलता नष्ट होती है क्योंकि नाभि में प्राण अटकते रहते हैं प्राय उस प्राण के अटकने से अन्य अंगों पर प्राणों का संचार बाधित होता रहता है उस कारण से पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव होता है प्राणायाम के माध्यम से वे दोष विकार जो होते नाभि के दूर होते हैं तो इस प्रकार से शारीरिक क्रिया प्राणायाम के माध्यम से नाभि को पवित्र करना यह मुख्य रूप से रहेगा जो भी शरीर में कोई दोष हो रहे हैं तो निश्चय से नाभि में उसकी अनुभूति होती है वहाँ नाभि में बाधा रहती है तो उनको आंतरिक रूप से यह ध्यान से पकड़ने पर वो पता चलता है और जैसे जैसे जितनी अधिक नाभि शुद्ध होगी अर्थात नाभि बिल्कुल ठीक होने पर श्वास पूरा आता है और ठीक नहीं नाभि हो तो श्वास पूरा नहीं होता है छोटा श्वास होता है तो लंबा गहरा श्वास आना जाना ये नाभी की शुद्धि का प्रतीक है भौतिक रूप से तो इस प्रकार से क्रियाओं के प्राणायाम आदि के माध्यम से नाभि को पवित्र करना तो ये हमारी शरीर में बल की उत्पत्ति का कारण होगा जनक होगा नाभि एक प्रकार से शरीर का जनक है उसकी स्वस्थता की बल की उत्पत्ति का कारण है जैसे ईश्वरीय सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है जनह पुनातु नाभ्यम तप पुनातु पादयो पाद यहाँ है प्राप्ति का प्रतीक पाद का अर्थ जानना भी होता है जान भी होता है तो पैर से हम एक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं अर्थात उसको प्राप्त होते हैं प्राप्त होने का अर्थक जान जाना उसको उपलब्ध करना तो इस कारण से तप यानी तप कहते हैं ईश्वर का नाम यहाँ तप है तपो ज्ञानमय ईश्वर का जो ज्ञान स्वरूप है वही तप है तो जानना हर चीज़ को प्राप्त कर लेना जान लेना जो हर जगह प्राप्त हैं ईश्वर हर चीज़ को जान रहे हैं ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर हमको भी हर प्राप्तियों को उपलब्ध कराएँ हम कहीं भी आने जाने में समर्थ रहें पायर से कभी बाधित नहीं हो तो उचित स्थानों में जाने की उचित वस्तुओं को पाने की जो सामर्थ्य है यही पाद है तो यही पैर की शुद्धि मानी जाएगी जो उचित उपलब्धियां प्राप्त करते हैं नहीं कर रहे हैं जो उपलब्धि कुछ पा नहीं रहे हैं दिनहीन असमर्थ बनके जो जी रहे हैं ये पैर की अशुद्धियाँ हैं एक जगह व्यक्ति जो होता है बाधित होकर के जीवन जीता है वो समर्थ होता है दीनहीन होता है तो ये सब पैर के दोष हैं तो पैर के निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए अधिकतम ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार करना उत्तम से उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करना उत्पन्न करना अनेक स्थानों में आना जाना ये भौतिक शुद्धि मानी जाएगी पैर की और स्नान आदि की दृष्टि से जल आदि की दृष्टि से पैर को धोना ये सब इसके माने जाएंगे जैसे भोजन आदि के लिए होता है कि पैर को धो कर के भोजन करना चाहिए ध्यान का जो भोजन करता है अब तो उस तरह की स्थिति नहीं रही दिन भर जूता चप्पल पहनते हैं तो पैर धोने की इतनी स्थिति नहीं होती है वैसे सामान्य रूप से जो ग्राम्य जीवन होता है अब वो भी नहीं रहा तो सामान्य नियम होता है कि तो भोजन करना चाहिए पैर धोकर के करना चाहिए तो इससे मस्तिष्क भी अच्छा रहता है उधर भी अच्छा रहता है तो इस रूप में दिन ऐसे पैर आदि की शुद्धि करना ये ही पवित्रता इसकी हो जाएगी मानसिक आंतरिक पवित्रता है ज्ञान को स्थान को या अन्य विषयों उत्तम विषयों को उपलब्ध करना ये पैर की पवित्रता है तो सृष्टि के उत्पादित शरीर स्वरूप ईश्वर हमारे पैर को पवित्र करें सत्यम पुना तो पुनः शिरसी पुनः दोबारा हमारे सिर को पवित्र करें उसके लिए सत्य स्वरूप यानी सर्वा सर्वत्र जो विद्यमान है तत्काल वर्तमान सत्ती का मतलब होता है सतत विद्यमान जो सदा रहने वाली चीज है कभी नष्ट नहीं होगी अर्थात जो साक्षात इसी काल में विद्यमान है ऐसे ईश्वर पुनः हमारे सिर को पवित्र करें यहाँ सत्य से दृढ़ करें स्वस्थ करें बलवान करें सिर को जो कि सदैव अपने कार्यों के योग्य बना रहे हमारा सिर तो इस प्रकार से दोबारे हमारे सिर को पवित्र करें दृढ़ करें खम ब्रह्मा पुना तो सर्वत्र ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापक ईश्वर फिर एक बार इन एक एक अंगों को पवित्रता की भावना से देखने के बाद शेष पूरे शरीर के लिए यहाँ प्रार्थना की गई कि जो अंग हमने बोल दिए वो भी और जो नहीं बोले गए ये हमारे ज्ञान में जो अंग नहीं है वो भी व्यापक स्वरूप ईश्वर इस इसको पवित्र करें अर्थात सारा का सारा अंग हमारा शरीर हमारा ईश्वर के अनुकूल होवे उनके आजंग के अनुरूप इनसे कार्य होते रहें या ईश्वर ने जिस संकल्प को लेकर के हमारे शरीर की रचना की है मानव शरीर की रचना सर्वोत्तम रचना है तो इसके एक एक अंग अनेक विशेषताएं रखते हैं तो उन सभी विशेषताओं को हमारा शरीर इस व्यापक परमेश्वर की कृपा से संपन्न करे इसको हमारे जीवन में सिद्ध करे ऐसी ईश्वर के साथ यहाँ पर भावना जोड़ करके बनानी चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए ये अभिप्राय है तो थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे अपने अंगों को ईश्वर के साथ संबद्ध करना वहाँ पर ईश्वर की विद्यमानता को देखना और उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करना ये कार्य है ओ। स्वरूप परमेश्वर आप हमारे सिर को पवित्र करें हमारी संकल्पों को योजनाओं को विचारों को चिंतनों को क्लेशों से रहित करें तत्व ज्ञान से युक्त करें मैं कोई भी विचार व्यवहार चिंतन संकल्प क्लेशों से युक्त होकर ना करूं, सिर में विचलन की स्थिति और निर्णय की स्थिति नहीं आने पाए कृपया कर आप मुझ में सिर में ऐसी सामर्थ्य दें मैं उत्तम विचारों को ही रखूं, उत्तम संकल्पों को ही करूं। उत्तम विचारों को ही आगे बढ़ाऊं सर्वव्यापक ईश्वर हमारे प्रत्येक अंगों में विद्यमान हैं शरीर के कण कण में विद्यमान हैं सदैव हमको देख रहे हैं इस कारण से यहाँ पर भी उनको विद्यमान मान करके इन चीज़ों को हमें दिखाना है उनकी अशुद्धियों को बताकर उनसे पुनः दूर करने हेतु प्रार्थना करनी है ईश्वर का संबंध कटे नहीं इनसे सतत बना रहे कालांतर में समय उपलब्ध होने पर इन एक एक अंगों को भी विस्तार से देख सकते हैं मन के द्वारा क्या क्या उनमें कैसी प्रतिक्रियाएं होती है प्राणों के माध्यम से जो चेष्टाएं होती है उसके आधार पर इनका धीरे धीरे अनुभव करते जाना चित्रादि में जो देखे हुए हैं उन स्मृतियों के आधार पर इनको देखना इस प्रकार से सूक्ष्मता से भी इसका निरीक्षण करके परिजान करना चाहिए और अंत में पुनः इनको हमारी आत्मा के साधन हैं इस कारण से इनके साथ अपना पार्थक्य भी देखने का प्रयास आवश्यक रूप से करना चाहिए अनेथा अभी हम अपना इनको स्वरूप मानते हैं आत्मा और शरीर हम एक ही हैं यह अपने आप में एक अविद्या है इस अविद्या को भी हटाने का प्रयास करना चाहिए शरीर के जो भी अंग हैं वो हमारे साधन मात्र हैं स्वरूप नहीं हैं और इसका आरंभ इस रूप में करना चाहिए कि ये जो कुछ भी दिख रहे हैं अनुभव हो रहे हैं सभी के सभी हमारे मन के द्वारा हो रहे हैं मन में हम इनको जान रहे हैं सीधे सीधे उन अंगों में हमारी पहुंच नहीं है पुनरपि उनकी अनुभूति हो रही है हमको दूर से मन इंद्रिया आदि के माध्यम से प्राण आदि के माध्यम से अतः ये हमसे भिन्न है स्वरूप नहीं हैं हम चित्त के मन के माध्यम से इनके ऊपर प्राण के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं इनका उपयोग करते हैं अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक काल विशेष तक हमारा इनका साथ है समय जितना भी है वो साथ हम रहेंगे पुनः इनसे अलग होना है इस स्थिति को भी बनाने के लिए दोनों की पृथकता को अंत में सिद्ध करना चाहिए हमारे ये साधन हैं हमसे पृथक हैं जड़ हैं इस रूप में इनको अपने स्वरूप से हटाने का भी प्रयास करना चाहिए पूरे अंगों का पूरे शरीर को विराम की ओर चलेंगे ईश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रभु आपने हमें यह अत्यंत उत्तम शरीर साधन प्रदान किए हैं इसी साधन के माध्यम से हम आपको प्राप्त करने में समर्थ होते हैं अतः आपसे प्रार्थना है आप ऐसे ही कृपा करें इस साधन की सार्थकता के और भी जो ज्ञान हैं बल हैं आनंद हैं वह भी हमें प्राप्त कराने की कृपा करें आपका अत्यंत आभार हूँ